पत्रावली चार सौ छत्तीस सी स्टडी को लिखे द्वारा एफ एच लेगेट इक्कीस पश्चिम चौंतीसवीं स्टेट न्यूयॉर्क नवबर अठारह सौ निन्यानवे प्री स्टडी यह पत्र अपने आचरण के समर्थन में नहीं लिख रहा हूँ यदि मैंने कोई पाप किया है तो शब्दों से उसका मोचन नहीं हो सकता न ही किस प्रकार का प्रतिबंध सत्कार्य को अग्रसर होने से रोक सकता है पिछले कुछ महीनों से बराबर मैं इस विषय में सुनता आ रहा हूँ कि पश्चिम वालों ने मेरे भोग के लिए कितने कितने ऐसो आराम के साधन जुटाए हैं और यह कि ऐसो आराम के इन साधनों का मुझे जैसे पाखंडी उपभोग भी करता रहा है जबकि इस बीच बराबर मैं दूसरों को त्याग की शिक्षा देता रहा हूँ और ये ऐसो आराम के साधन और इनका उपभोग ही कम से कम इंग्लैंड में मेरे काम से सबसे बड़ा रोला रहा है मैंने करीब करीब अपने मन को यह विश्वास कर लेने के लिए सम्मोहित कर दिया है कि मेरे जीवन के निरस मरु प्रदेश में एक यह एक नकली स्थान जैसी चीज़ रही है जीवन पर्यंत के दुखों कष्टों तथा निराशाओं के बीच प्रकाश का एक लघु केंद्र कठिन परिश्रम और कठिनतर अभिशापों से भरे जीवन में एक क्षण का विश्राम और यह नकली क्षण भर भी केवल इंद्रिय भोग के लिए यह बहुत खुश था मैं दिन में सैकड़ों बार उनकी कल्याण कामना करता था जिन्होंने यह सब प्राप्त कराने में, में मेरी सहायता की परंतु तो देखिए ना तभी आपका पिछला पत्र आता है बिजली की कड़क की तरह और सारा स्वप्न उड़ जाता है मैं आपकी आलोचना के प्रति अविश्वास करने लगता हूँ बल्कि मुझमें ऐशो आराम के साधन और उनके भोग आदि की सारी बातों और इसके अतिरिक्त दूसरी चीज़ों की स्मृतियों पर बहुत थोड़ी आस्था शेष रह जाती है यह सब कुछ मैं आपको लिख रहा हूँ यदि आप उचित समझें तो आशा है आप इसे मित्रों को दिखा देंगे और बताएंगे कि मैं कहाँ गलती पर हूँ मुझे रीडिंग में आपका आवास याद है जहाँ मुझे दिन में तीन बार उबली हुई पत्ता गोभी और आलू भात तथा उबली हुई दाल खाने को दी जाती थी और साथ ही वह चटनी भी जो आपकी पत्नी मुझे सारे समय कोस कोस कर देती थी मुझे याद नहीं कि कभी आपने मुझे सिगार पीने को दिया हो शिवलिंग वाली या पेस वाली न मुझे याद है कि मैंने आपसे भोजन या आपकी पत्नी के सदा कोसते रहने के विषय में कोई शिकायत की हो हालांकि घर में मैं हमेशा एक चोर की तरह भय से सदा काँपता और प्रतिदिन आपके लिए काम करता रहता था अगली स्मृति मुझे सेंट जॉर्ज रोड स्थित उस मकान की है जहां आप और कुमारी मूलर उस घर के मालिक थे मेरा भाई बेचारा वहां बीमार था और ने उसे खदेड़ दिया वहाँ भी मुझे याद नहीं आता कि मुझे कोई ऐसा आराम मिला न खान पान के विषय में और न सयाह बिस्तर के विषय में यहाँ तक कि कमरे के विषय में भी नहीं दूसरा स्थान जहाँ मैं ठहरा वह कुमारी मूलर का घर था यद्यपि वह मेरे प्रति बहुत मेहरबान रही पर मैं सूखे मेवे और फल खाकर गुजारा करता था फिर अगली स्मृति लंदन के उस अंधकूप की है जहाँ मुझे दिन रात कार्य करना पड़ता था और अक्सर पाँच छः जनों के लिए भोजन भी पकाना पड़ता था और जहां अधिकांश रातें मुझे रोटी के टुकड़े और मक्खन के सहारे गुजार देनी पड़ती थी मुझे याद है एक बार श्रीमती ने मुझे भोजन पर बुलाया रात को ठहरने की जगह भी दी पर अगले ही दिन घर भर में धूमपान करने वाले काले जंगली की निंदा करती रही कैप्टन सेवियर तथा श्रीमती सेवियर को छोड़कर मुझे याद नहीं कि इंग्लैंड में किसी ने एक रुमाल जितना टाट का टुकड़ा भी कभी मुझे दिया हो बल्कि इंग्लैंड में शरीर और मस्तिष्क से रात दिन काम करने के कारण ही मेरी तंदुरुस्ती गिर गई यही सब कुछ आप इंग्लैंड वासियों ने मुझे दिया जबकि बराबर मुझसे जी तोड़ काम लेते रहे और जब मुझे इस ऐसो आराम के लिए कोसा जा रहा है आप में से किन लोगों ने मुझे कोट पहनाया है इसने शिगार दिया है किसने मछली या गोश्त का टुकड़ा आप में से किसे ऐसा कहने की हिम्मत है कि मैंने उस उससे खाने पीने की या धुम मपान या कपड़े लत्ते या रुपये पैसे की याचना की से पूछिए भगवान के लिए पूछिए अपने मित्रों से पूछिए और सबसे पहले खुद अपने से पूछिए अपने अंदर स्थित उस परमेश्वर से जो कभी सोता नहीं आपने मेरे काम के लिए रुपया दिया है उसकी एक एक पाई यहाँ है आपके आंखों के सामने मैंने अपने भाई को दूर भेज दिया शायद मरने के लिए पर मुझे यह गवारा नहीं हुआ कि उस अमानत के धन में से उसे एक कौड़ी भी दे दूं। दूसरी ओर मुझे इंग्लैंड के सेवियर दंपत्ति की याद आती है इन्होंने ठंड में, में मेरी कपड़ों से रक्षा की मेरी अपनी माँ से बढ़ मेरी सेवा की और मेरी परेशानियों तथा मेरी दुर्बलताओं को साथ साथ झेला और उनके हृदय में, में मेरे प्रति आशीर्वाद भाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और चूंकि श्रीमती सेवियर को किसी गौरव की परवाह नहीं थी इसलिए वे आज हजारों लोगों की दृष्टि में पूज्य हैं और मरने के बाद वे हम गरीब भारतवासियों की एक महान उपकार करती के रूप में लाखों लोगों द्वारा स्मरण की जाएंगी और इन लोगों ने मेरे ऐशो आराम के लिए मुझे कभी नहीं कोसा हालाँकि मुझे उसकी यदि आवश्यकता हो या मैं उसे चाहूँ तो वे उसे देने के लिए तत्पर हैं श्रीमती बुल कुमारी मैकलाउड और श्री तथा श्रीमती लेगेट के विषय में आपसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रति उनका कितना स्नेह और कृपा भाव है यह आप जानते हैं श्रीमती बुल और कुमारी मैकलाउड तो हमारे देश भी जा चुकी हैं वहां घूमी फिरी और रही हैं जैसा कि अभी तक किसी विदेशों ने नहीं किया और वहाँ का सब कुछ झेला है पर यह न मुझे कोसती हैं न मेरे ऐसो आराम को बल्कि यदि मैं अच्छा खाना चाहूं या एक डॉलर वाला सिगार पीना चाहूं तो इससे वे खुश हुई होंगी और इन्हें लेगेट और बूल परिवारों ने मुझे खाने को भोजन और तन ढकने को वस्त्र दिया जिनके पैसों से मैं धुम पान करता रहा और कई बार तो अपने मकान का मैंने किराया चुकता किया जबकि मैं आपके देशवासियों के लिए मरता खपता रहा और मेरे शरीर की बोटियों के बदले आप लोग मुझे गंदे दरबे तथा भूखमरी प्रदान करते रहे और साथ ही मन में यह आरोप भी पालते रहे कि मैं वहां ऐस कर रहा हूं। गरजने वाले मेघ बरसते नहीं वर्षा के मेघ बिना गरजे धरती को आप्लावित कर देते हैं देखिए जिन्होंने सहायता दी है या अभी कर रहे हैं वे कोई आलोचना नहीं करते न कोसते हैं यह तो केवल उनका काम है जो कुछ नहीं करते जो सिर्फ अपने स्वार्थ साधन में मस्त रहते हैं इन निकम्मे में हृदयहीन स्वार्थी निकृष्ट लोगों की आलोचना करना मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान हो सकता है मैं अपने जीवन में इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता कि इन बेहद मतवाली लोगों ने से कोसों दूर रहूं। ऐसो आराम की बातें इन आलोचकों को एक के बाद एक परीखिय तो सब के सब मिट्टी के लोंदे निकलेंगे किसी में भी जीवन चेतना का कहीं लेश नहीं ईश्वर को धन्यवाद है कि ऐसे लोग देर सवेर अपने असली रंग में उतर आते हैं और आप मुझे इन हृदयहीन स्वार्थी लोगों के कहने पर अपना आचरण और कार्य निर्मित करने की सलाह देते हैं और हद बुद्धि होते हैं क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता जहाँ तक मेरे गुरु भाइयों की बात है वे जो मैं कहता हूँ वही करते हैं यदि उन्होंने कहीं कोई स्वार्थ दिखाया है तो वह मेरे आदेश पर ही अपनी इच्छा से नहीं जिस अंधकूप में आपने मुझे लंदन में रखा जहां मुझे काम करते करते मर जाने दिया और सारे समय प्रायः भूखा रखा क्या वहां आप अपने बच्चों को रखना चाहेंगे क्या श्रीमती ऐसा चाहेंगे वे सन्यासी हैं और इसका अर्थ है कि कोई सन्यासी अपना जीवन अनावश्यक रूप से बर्बाद न करे न ही अनावश्यक कष्ट सहन करे पश्चिम में यह कब कष्ट सहन करते समय हम केवल सन्यासी धर्म का उल्लंघन ही करते रहे हैं वे मेरे भाई हैं मेरे बच्चे हैं मैं अपनी खातिर उन्हें कुएं में मरने देना नहीं चाहता जितना जो कुछ भी हुआ शुभ है सत्य है उसकी सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं उन्हें अब उनकी कष्ट साधनाओं के बदले इस तरह भूखों मरते खपते और कोसों कोसे जाते नहीं देखना चाहता एक बात और मुझे बड़ी खुशी होगी यदि आप मुझे दिखा सके कि कहां मैंने देह को यातना देने का प्रवचन किया है यहां तक शास्त्रों की बात है यदि कोई पंडित शास्त्री सन्यासियों तथा परमहंसों के लिए जीवन व्यवस्था के नियमों के आधार पर हमारे विरुद्ध कुछ कह सकने का साहस करे तो मुझे प्रसन्नता ही होगी हां मेरा हृदय दुखता है मैं सब समझता हूँ मुझे पता है कि आप कहाँ हैं आप उन लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं जो आपको मेरे विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरा मतलब आपकी पत्नी से नहीं वह तो इतनी सीधी है कि कभी खतरनाक हो नहीं हो ही नहीं सकती लेकिन मेरे बेचारे भाई आपके पास मांस की गंध है थोड़ा सा धन है और गिद्ध चारों ओर मडरा रहे हैं यही जीवन है आपने प्राचीन भारत में विषय में ढेरों बातें कही थी वह भारत अब भी जीवित है वह मरा नहीं है और वह जीवित भारत आज भी बिना किसी भय या अमीर की कृपा के बिना किसी के मत के परवाह किए चाहे वह अपने देश में हो जहां उसके पैरों के जंजीर पड़ी है या वहां जहां उस जंजीर का सिरा हाथ में पकड़े उसका शासक है अपना संदेश देने का साहस रखता है वह भारत अब भी जीवित है अमर प्रेम और शाश्वत निष्ठा का वह अपरिवर्तनीय भारत अपने रीति रिवाजों में ही नहीं वरन उस प्रेम निष्ठा और मैत्री भाव में भी और उसे भारत के संतानों में से एक नगण्य मैं आपको प्यार करता हूं भारतीय प्रेम की भावना से प्यार करता हूं और आपको इस भ्रमजाल से मुक्त करने के लिए हजारों तन्या होछावर कर सकता हूं सदैव आपका विवेकानंद